बोलती कहानिया रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार बोलती कहानिया कार्यक्रम में आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है सौरभ शर्मा की कहानी नदी जो झील बन गई सेवा में स्मृति जोशी दो बटा त्रेपन संगम रोड टेहरी उत्तराखंड आशा है सब वहा बहुत कुशल होंगे यहां लंदन पहुंचे मुझे दो महीने हो गए दिल्ली में मुझे विदा करते समय तुमने कहा था कि पहुंचते ही पत्र लिख देना लेकिन ये हो ना सका आज बहुत फुर्सत में हूं लंदन के नीले आकाश के नीचे लेटा हुआ चांदनी में सारे तारे सजे हुए हैं जिस इलाके में हूं वो चकाचौथ का इलाका नहीं है उसे वैसे ही रहने दिया गया है सोलहवी सदी का बगैर ज्यादा रोशनियों के हां जिस हरी घास में लेटा हूं उसके ठीक सामने टेम्स बह रही है इसमें बहुत सी नावें तिर रही हैं, प्रेमी प्रेमिका में सवार हैं, हर उम्र के वे पति पत्नी भी हो सकते हैं अगर वे सचमुच अब आपस में प्रेम करते हो कभी गंगा तट में मैंने कितनी ही ऐसी शामे गुजारी थी आज टेम्स में गुजारने का सौभाग्य मिल रहा है राहुल सांकृत्यायन ने गंगा से वोल्गा यात्रा वृतांत लिखा था अब मैं लिखूंगा गंगा से टेम्स अभी पहले महीने तो लंदन मेट्रो का ही आनंद लिया वहा ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ टाइम्स पढ़ते हुए लंदन शहर का नजारा लेने का अलग ही लुत्फ है और लंदन के लैंडमार्क देखे ट्रफलगर स्कवायर के कुछ फोटोग्राफ्स मैंने तुम्हें भेजे है कुछ पुरानी यादें ताजा होंगी हाँ टेलीग्राफ में टेहरी का एक समाचार भी देखा था बांध का विरोध बढ़ गया है क्या अपडेट है इंतजार करूंगा अपनी रिसर्च के बारे में जल्दी ही लिखूंगा अभी तो बस शुरुआत ही की है हर्षित स्कूल ऑफ एफ्रो एंडेशियन स्टडीज लंदन। तेईस मार्च दो हजार हर्षित तुम्हारी चिंता थी खत मिला तो बहुत अच्छा लगा मैंने टेम्स में गुजारी हुई तुम्हारी शामों का खाका अपने मन में खींच लिया फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे हैं और सबसे अच्छा ये है कि इस समय तक कोई गोरी गोरीमेम तुम्हारे बगल में खड़ी नहीं हुई है नहीं तो उत्तराखंड के अखबारों के लिए ये अच्छी फोटो बन जाती कैप्शन होता ट्रफलगर स्क्वायर में एडमिरल नेल्सन के साथ लेडी हैमिल तुमने कहा था कि फोटोग्राफ से जरूर कुछ याद आएगा हाँ याद आ गया शिमला में हम लोग स्कूल ट्रिप में गए थे वहां म्यूजियम में इंस्ट्रक्टर ने एडमिरल नेल्सन का किस्सा बताया था ट्रफलगर की बड़ी लड़ाई जीतने वाले नेल्सन के बारे में जिसने नेपोलियन के वर्चस्व का दौर समाप्त कर दिया था उनकी प्रेमिका के साथ की तस्वीर पर कमेंट करते हुए इंस्ट्रक्टर की शरारती आंखें मुझे अब भी याद है लुक ऑन हर द इन साइड ऑफ ग्रेट एडमिरल नेल्सन हमारे इस छोटे से शहर की खबरें टेलीग्राफ में भी लग रही है ये सुनकर बहुत अच्छा लगा लेकिन बांध को लेकर हम हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं तुम जैसे लोग जो हमारे नेल्सन हो सकते थे इतिहास की गलियों को छानने यूके में हैं, जबकि यहां उनका अपना जीवन इतिहास की गर्त में समाने जा रहा है इस बार हम लोगों ने घर में पुताई भी नहीं कराई जाने कब वो बांध का गेट बंद कर दे और हमारा घर जल समाधि ले ले घर में सब तरफ झाड़ झंखाड़ उग रहे हैं अजीब सा सोना पर घर में पसर गया है ऐसे ही हालात जैसे गदर के समय दिल्ली में रहे होंगे जिस पर गालिब ने अपनी हवेली में बैठे बैठे उदासी में लिख दिया होगा उग रहा है दरो दीवार पर सब्ज गालिब, हम बेआबा में हैं और घर में बाहर आई है स्मृति 12 सितंबर 2003। स्मृति गोरी में मब तक नहीं मिली है लेकिन तलाश जारी है वीकेंड्स में मैं गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी में वर्णित की हुई लंदन की तमाम जगह देखने चला जाता हूं एक अच्छी शाम मैंने वेंटनर में भी गुजारी वहीं जहां गांधी जी भी वीकेंड्स पर जाते थे और ऐसे ही एक शाम मेजबान लड़की उन्हें पहाड़ पर ले गई थी जहां बड़ी शर्मिंदगी के साथ उन्हें लड़की के हाथों का सहारा लेकर उतरना पड़ा था अब शायद कोई भी ना बता पाए कि वह चट्टान कौन सी थी वैसे गांधी भाग्यशाली थे मैं उनके जैसा शर्मिला न होकर भी अकेले ही घूमने को मजबूर हूं लिंकन इनमें पढ़ने के दौरान गांधी जी जिस घर में रहे थे वो फ्लैट अब तक कैंसिंगटन स्ट्रीट में है मैंने फेरिंगटन स्ट्रीट के चक्कर भी खूब काटे हैं जहां गांधी जी ने नए नए इंडियन वेज रेस्टोर खोजे थे गांधी की कोई स्मृति अब इन रेस्टोर में नहीं है हां फेरिंगटन स्ट्रीट में एक जगह लिखा जरूर मिला अगर महात्मा गांधी की तरह ही वेज खाने की तलाश में हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं हा मैं बेटफोर्ड स्क्वायर भी गया था जहां राजा राम मोहन राय रहे थे अब उनके घर में ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन का हेड ऑफिस है कहते हैं कि हैरी पॉटर को छपाने के लिए मैडम रोलिंग ने इसके पहले ग्यारह पब्लिशर के चक्कर काटे थे अब अपने रिसर्च के टॉपिक पर मुझे यूरोप में जिप्सियों पर काम करना है वे हजार साल पहले भारत से आए थे बताते हैं कि ये भारत के नट हैं जिन्होंने महमूद गज नबी के आक्रमण के दौरान भारत छोड़ा होगा उनकी भाषा पर काम उनकी वेशभूषा पर काम और डांस में भारतीय परंपरा की निशानियां देखना मेरी रिसर्च का हिस्सा है इसी सिलसिले में बलगेरिया भी गया यहां जिप्सियों की एक ऐसी बस्ती देखी जो हू बहू राजस्थान के बंजारों से मिलती जुलती है यहाँ टिहरी से आने वाली खबरों की बाढ़ सी लग गई है अच्छा हुआ इस समय मैं वहां नहीं हूं नहीं तो अपनी आंखों से तबाही का मंजर देखना बहुत कठिन होता और तुम एक इतिहासकार से क्यों आशा करने लगी हो कि वो आए तुम्हारी धरोहर बचाए ये नेताओं की जिम्मेदारी है तुम्हें उनकी और मुखातिब होना चाहिए इतिहास लिखना कोई छोटा दायित्व तो नहीं है निरत बाबू ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अनोन इंडियन की शुरुआत इस टैगलाइन से की थी इतिहास बहुतेरे बना सकते हैं लेकिन बहुत कम ही इसे करीने से लिख पाने में सक्षम होते हैं हर्षित 21 मार्च 2004 हर्षित इतिहास लिखना बहुत बड़ा दायित्व तो है लेकिन ऐसे समय में जब आपको इतिहास बनाने की जिम्मेदारी हो इतिहास लिखना बड़ा अजीब लगता है यह अपराध जैसा ही है मैं तुमसे आशा नहीं कर रही कि तुम हमारी धरोहर बचाने आओ मैंने तो केवल तुम्हारे अपराध की ओर इंगित किया था। वैसे ब्रिटिशर्स इस मामले में विद्रोह के दौरान कानपुर और बनारस में खूब नरसंहार करने वाले कर्नल नील का पड़पोता अभी यूपी में है उसने एक घोड़ा लिया है और गाँव गाँव घूमकर लोगों से हाथ जोड़कर अंग्रेजों द्वारा गदर के समय किए गए अत्याचार की माफी मांग रहा है टिहरी के ताजा अपडेट ये हैं कि यहाँ फिजा में जहर घुल गया है नए नए चेहरे दिख रहे हैं बरसों से टिहरी छोड़ चुके लोग मुआवजे के लालच में फिर पहुंच गए हैं और परिवारों में आपस के क्लेश का अजीब सा वातावरण बन गया है सबसे ज्यादा खराब स्थिति उन गरीबों की है जिन्होंने ऐसे ही कहीं झोंपड़ी तान दी थी नई टिहरी में उनके लिए किस तरह का पुनर्वास होगा कोई भी नहीं जानता और जब कोर्ट ने ही हाथ खड़े कर दिए हैं तो कोई क्या कर सकता है और क्या कोई न्यायाधीश भी अपने समय बहुमत द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे विचारों से अलग राय रख सकता है प्रायः ऐसा नहीं होता एक उदाहरण से अपनी बात समझाती हूं हिटलर के उत्कर्ष के दौर में शायद ही कोई ऐसा जर्मन हो जो ये सोचता हो कि नाजीवादी विचारधारा देश के लिए खतरनाक है या स्टालिन के दौर में यकीन कर पाना मुश्किल होता होगा कि कम्युनिज्म में कोई दोष हो सकता है तो हमारे समय का कथित सच ये है कि बड़े बड़े बांध बड़ी इन्हीं से विकास आएगा और हम बहुत खुश हो जाएंगे हाल ही में हाई कोर्ट में एक पीआईएल लगी थी उसमें मध्य प्रदेश के एक टाइगर रिजर्व से फोर लेन सड़क गुजरनी थी जाहिर है शेरों के पक्ष में केवल एक याचिका था लेकिन सड़क के पक्ष में कई उद्योगपति और व्यवसायी कोर्ट ने जंगल के राजा की अपील की तुलना में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति मनुष्य के पक्ष में जाना उचित समझा अब टाइगर रिजर्व को चीरती हुई सड़क बन रही है ऐसे में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया प्रांत का किस्सा भी याद आता है जहां एक बड़ी नदी में नौ परिवहन की योजना थी एक याचिकाकर्ता ने इसके विरोध में याचिका लगाते हुए दलील दी की नौ परिवहन के चलते एक खास किस्म की मछली की प्रजाति हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी कोर्ट ने फैसला मछली के पक्ष में दिया हम अमेरिकन संस्कृति को घटिया मानते हैं इस घटना को नजीर के रूप में देखना चाहिए स्मृति 10 सितंबर 2004। स्मृति योर ऑनर मैं अपने अपराध कबूल करता हूं लेकिन जस साहब पहले अपने विवेक पर भी नजर डालिए आपकी अदालत की अवमानना की सजा भुगतने का जोखिम लेकर यह बात कह रहा हूं आप एक बहुत छोटे से शहर में रहती है और मायोपिक विजन का शिकार हैं। अपनी खोल से बाहर निकलिए और दुनिया देखिए लंडन न्यूयॉर्क पेरिस जैसे शहर क्यों आगे बढ़े क्योंकि उन्होंने उद्यमशीलता की राह चुनी जोखिम लिया अपनी शक्ति से प्रकृति को नियंत्रित किया और आप शक्ति के हर विचार की विरोधी हैं। आपका नारा है न्यूक्लियर बम एवं बिग डैम और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन लेकिन क्या इस शक्ति के बगैर आप दुनिया में कहीं भी पैर टिका सकेंगे यहाँ इंडियन हाई कमिश्नर ऑफिस में एक किस्सा अक्सर सुनाया जाता है उसे साझा करना चाहूंगा जय दुबाशी सत्तर की दशक में लंदन में एक सड़क पार करने वाले थे नफासत से भरी एक बुजुर्ग महिला ने उनसे सड़क पार करा देने को कहा उन्होंने सड़क पार कराई महिला ने उन्हें थैंक यू नहीं कहा और यह भी पूछा बताओ मैंने थैंक्स क्यों नहीं कहा जब जय ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा क्यूंकि मैं तुम्हारी रानी हूं वॉस राय की पत्नी तो अभी ब्रिटिशर्स की रस्सी जली भी नहीं है इसका बल भी नहीं गया है साफ है इतने अरसे बाद भी हम अपनी हीनता से मुक्त नहीं हो पाए हैं क्योंकि हमारे लिए अब भी गरीबी बड़ा मुद्दा नहीं है हम अब भी जल जंगल जमीन जैसे बेमानी मुद्दों पर चर्चा करने में लगे है इस बार गार्जियन ने टेहरी विवाद को आधे पेज की जगह दी है और सुंदर बहुगुणा का इंटरव्यू भी छापा है उन्होंने चिपको आंदोलन पर भी बहुत सी बात की है जब उनसे पूछा गया कि क्या बांध का बनना उनके आंदोलन की हार है उन्होंने क्लासिक उत्तर दिया गार्जियन के रिपोर्टर को बताया कि दरअसल चिपको आंदोलन का जन्म उत्तराखंड में नहीं राजस्थान में हुआ था वहां के स्थानीय राजा ने सत्रहवीं सदी में कई पेड़ों को एक साथ काटने का आदेश दिया वहां की बिश्नोई महिलाएं पेड़ों से लिपट गई राजा ने सबको काटने का आदेश दिया उन्होंने जान दे दी लेकिन पेड़ नहीं छोड़े तब लगा होगा कि आंदोलन विफल हो गया लेकिन जब 300 साल बाद उत्तराखंड में चिपको आंदोलन शुरू हुआ तो उसे कोई रोक नहीं पाया कोई भी प्रयास विफल नहीं होता उसका परिणाम भले ही हमारे जीवन में ना मिले मुझे आश्चर्य होता है कि जो उत्तराखंड की महिलाओं ने 20 साल पहले कर दिखाया वह आज क्यों नहीं कर पा रही है हर्षित दो दिसंबर दो हर्षित तुम्हारे तो सात खून माफ है तुम्हें मैं यूं ही दुखी कर देती हूं लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन कम नहीं हो रहा किसी मरते हुए आदमी को देखना बहुत अजीब लगता है लेकिन अगर एक पूरा शहर आपकी आंखों के सामने दम तोड़ने लगे तो कैसा लगेगा इधर ऊपर नई टिहरी बसाई गई है लेकिन ये किसी भद्दी साम्यवादी कॉलोनी की तरह लगती है टिहरी के कुछ लैंडमार्क यहां जरूर बनाए गए हैं लेकिन यह भी उनकी भद्दी प्रतिक्रियाएं ही हैं, जैसे ताजमहल की भद्दी प्रतिकृति बीबी का मकबरा तुम्हारा सवाल बिल्कुल लाजमी है कि उत्तराखंड की महिलाएं इतनी अशक्त कैसे हो गई मेरी मम्मी को चिपको आंदोलन के समय गाए सारे गीत याद हैं लेकिन अब ऐसा कोई आंदोलन करने की हिम्मत उनमें नहीं है रामपुर तिराहे की घटना ने सबको डरा दिया है आप महिलाओं को लाठी डंडे से नहीं रोक सकते लेकिन उनके साथ की गई बदसलूकी उन्हें तोड़ देती है ज्यादा कुछ लिखने को नहीं है टिहरी के कुछ आखिरी फोटोग्राफ्स भेज रही हूं स्मृति 2 मार्च 2005। स्मृति पता नहीं तुम्हें यह खत मिले या नहीं मैंने पढ़ा है वहां बांध के गेट बंद करने की तैयारी कर ली गई है तुम इतना भावुक क्यों होती हो समय के साथ सब कुछ बदल जाता है तुम्हें सोचने पर अमीर खुसरो की नायिका याद आती है जो हमेशा नैहर और बाबुल शब्द की रट लगाती रहती है लड़कियों को अपना एक माइंडसेट बनाना पड़ता है उन्हें ससुराल जाना है एक अलग गृहस्थी बसानी है और तुम्हें कौन टिहरी जैसे शहर में रहना है कम से कम तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की के लिए तो सफेद घोड़े में आने वाले राजकुमार का सपना सच ही होगा अब चिट्ठियां लिखने की मेहनत मुझसे नहीं होती अपना ई एड्रेस दे रहा हूं इस पर ई कर देना यू भी तुम अपनी भावुकता में चिट्ठियों का सारा जखीरा अपने ससुराल तो लेकर जाओगी ही और पुरानी फिल्मों की तरह यदि ये तुम्हारे जीवन साथी के हाथ में पड़ जाएं तो बेवजह वो गलत फहमी के शिकार हो जाएंगे अपने व्यक्तिगत संवाद हम क्यों इतने खुले माध्यम से जाहिर करें इंटरनेट हमारी प्राइवेसी को बेहतर स्पेस प्रदान करता है खुश रहो सब कुछ अच्छा होगा हर्षित ग्यारह अगस्त दो हर्षित एट जी मेल डॉट तुम्हारा पत्र मिला और उसके बाद ही हमारी दुनिया ने जल समाधि ले ली हमारी शिवहरी डूब गई जिस पर रोज गंगा जी का जल चढ़ाते थे गंगा जी जिन्हें शिवजी की जटाएं भी नहीं रोक पाई थी बांध ने रोक लिया अब वो एक शांत झील में बदल गई है जब वो बहती थीं तो लगता था कि एक शरारती लड़की खूब चहचहाते हुए स्कूल जा रही है लेकिन जैसा कि हर लड़की की नियति में होता है वो बड़ी हो जाती है और उसकी शरारत जाने कहा चली जाती है वो शांत थमी झील बन जाती है जहां हमें रिहेबिलिटेट किया गया है वो बहुत सुंदर जगह है उस टूरिस्ट स्पॉट के बिल्कुल पास जहां से टिहरी बांध और थमी हुई झील दिखती है पर्यटक यहां आते हैं और कहते हैं ये तो स्वर्ग सा दृश्य है बादल हमारे बिल्कुल करीब से गुजर रहे हैं और नीचे गंगा जी का अथाह पानी अभी एक कजन कुछ दिनों की छुट्टी में आई थी वो कह रही थी दीदी आप बहुत भाग्यशाली हो स्वर्ग में रहती हो मैंने उससे कहा कि स्वर्ग तो हम लोग छोड़ आए हैं मैंने पहले भी लिखा था कि तुम्हारे साथ खून माफ है मैं कभी नहीं चाहती कि तुम किसी ऐसी गिल्ट में रहो जो मैंने तुम्हें दी है तुमसे किए गए सारे संवाद एक पवित्र क्षण में हुए संवाद थे मैं ऐसे किसी को भ्रष्ट नहीं करने दूंगी मैंने तुम्हारे सारे खताज गंगा जी की उस झील में अर्पित कर दिए। बार-बार सिंह की वो गजल मेरे दिलो दिमाग में कौन रही है तेरे मैं जलाता कैसे तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे तेरे ख़त आज मैं गंगा में बहा आग बहते हुए पानी लगा